भारतीय व्याख्यान सर्वांग वेदांत जिन दर्शनों को तुमने पढ़ा है या जिनके नाम सुने हैं वे सबके सब उपनिषद के, के प्रमाण पर आधारित है जब भी उन्होंने श्रुति की दुहाई दी है तब उपनिषदों को ही लक्ष्य किया है जब वे श्रुति को उद्धृत करते हैं तो उनका मतलब उपनिषदों से रहता है भारत में उपनिषदों के बाद अन्य कई दर्शनों का जन्म हुआ परंतु व्यास द्वारा रचे गए वेदांत दर्शन की तरह किसी दूसरे दर्शन की प्रतिष्ठा भारत में नहीं हो सकी पर वेदांत दर्शन भी प्राचीन सांख्य दर्शन का ही विकसित रूप है और सारे भारत के यहाँ तक कि सारे संसार के सभी दर्शन और सभी मत कपिल के विशेष रूप से ऋणे हैं मनस्तात्विक और दार्शनिक विषयों का कपिल जैसा महान व्याख्याता भारत के इतिहास में शायद ही दूसरा हुआ हो संसार में सर्वत्र ही कपिल का प्रभाव दिख पड़ता है जहाँ कोई मान्यता प्राप्त दार्शनिक मत विद्यमान है वहीं उनका प्रभाव खोजा जा सकता है चाहे वह हजार वर्ष पहले का भले ही हो किंतु वहाँ वे ही कपिल वे ही तेजस्वी गौरवयुक्त अपूर्व प्रतिभाशाली कपिल दृष्टिगोचर होते हैं उनके मनस्तत्व और दर्शन के अधिकांश को थोड़ा सा फेराफार फेर फार करके भारत के भिन्न भिन्न सभी संप्रदायों ने ग्रहण किया है हमारी जन्मभूमि बंगाल के न्यायिक भारत के दार्शनिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव फैलाने में समर्थ नहीं हो सके वे सामान्य विशेष जाति द्रव्य गुण आदि बोझिल पारिभाषिक क्षुद्र शब्दों में उलझ गए जिन्हें कोई अच्छी तरह समझना चाहे तो सारी उम्र बीत जाए वे दर्शनालोचन का भार वेदांतियों पर छोड़कर स्वयं न्याय लेकर बैठे परंतु आधुनिक काल में भारत के सभी दार्शनिक संप्रदायों ने बंग देश के न्यायियों की तर्क संबंधी परिभाषिक शब्दावली ग्रहण की है जगदीश गदाधर और शिरोमणि के नाम मलाभर देश में कहीं कहीं उसी प्रकार प्रसिद्ध है जिस प्रकार नदियाँ में किन्तु व्यास का दर्शन वेदांत सूत्र भारत में सब जगह दृढ़ प्रतिष्ठित है और दर्शन में वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को युक्तिपूर्ण ढंग से मनुष्य के लिए व्यक्त करने का उसका जो उद्देश्य रहा है उसे साधित करके उसने स्थायित्व लाभ किया है इस वेदांत दर्शन में युक्ति को पूर्णतया श्रुति के अधीन रखा गया है शंकराचार्य ने भी एक जगह घोषित किया है कि व्यास ने युक्त विचार का यत्न नहीं किया उनके सूत्र प्रणयन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वेदांत मंत्र रूपी पुष्पों को एक ही सूत्र में गूथकर एक माला तैयार करें। उनके सूत्र वही तक मान्य है जहां तक वे उपनिषदों के अधीन हैं इसके आगे नहीं इस समय भारत के सभी संप्रदाय व्यास सूत्रों को प्रामाणिक ग्रंथों में श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं और जब यहां कोई नवीन संप्रदाय प्रारंभ होता है तो वह व्यास सूत्रों पर अपने ज्ञानानुकूल नया भाष्य लिख अपनी जड़ जमाता है कभी कभी इन भाष्यकारों के मत में बहुत फर्क आता दिख पड़ता है क्योंकि कभी तो मूल सूत्रों की अर्थ विकृति देखकर जी उपजाता है अस्तु व्यास सूत्रों को इस समय भारत में सबसे अच्छे प्रमाण ग्रंथ का आसन मिला मिल गया है और व्यास सूत्रों पर एक नया भाष्य लिखे बिना भारत में कोई संप्रदाय संस्थापन की आशा नहीं कर सकता ब्यासूत्रों के बाद ही विश्व प्रसिद्ध गीता का प्रमाण्य है शंकराचार्य का गौरव गीता के प्रचार से ही बढ़ा इस महापुरुष ने अपने महान जीवन में जो बड़े बड़े कर्म किए गीता का प्रचार और उसकी एक सुंदर भाष्य रचना भी उन्हीं में है और भारत के सनातन मार्गी संप्रदाय संस्थापकों में से हर एक ने उनका अनुगमन किया और तदनुसार गीता पर एक एक भाष्य की रचना की उपनिषद अनेक हैं कोई कोई यह कहते हैं कि उनकी संख्या 108 है और कोई कोई और भी अधिक कहते हैं उनमें से कुछ स्पष्ट ही आधुनिक है जैसे अल्लोपनिषद उसमें अल्लाह की स्तुति है और मोहम्मद को रसुल्ला कहा गया है मैंने सुना है कि यह अकबर के राज्यकाल में हिंदू और मुसलमान में मेल कराने के लिए रचा गया था कभी कभी संघिता विभाग में आए अल्लाह अल्लाह जैसे किसी शब्द को बरबस ग्रहण कर उसके आधार पर उपनिषद रच लिया गया है इस प्रकार अल्लोपनिषद में मोहम्मद रसुल्ला हुए इसका तात्पर्य चाहे जो कुछ हो किंतु इस प्रकार के और भी सांप्रदायिक उपनिषद हैं यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे बिल्कुल आधुनिक हैं और उपनिषदों की ऐसी रचना बहुत कठिन भी नहीं थी क्योंकि वेदों के संहिता भाग की भाषा इतनी पुरानी है कि उसमें व्याकरण के नियम नहीं माने जा गए कई साल हुए वैदिक व्याकरण पढ़ने की मेरी इच्छा हुई और मैंने बड़े आग्रह से पाणिनि और महाभाष्य पढ़ना आरम्भ किया परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वैदिक व्याकरण के प्रधान भाग केवल साधारण नियमों के, के अपवाद ही हैं व्याकरण में एक साधारण विधान माना गया परंतु इसके बाद ही यह बतलाया गया कि वेदों में यह नियम अपवाद स्वरूप होगा अतः हम देखते हैं कि बचाव के लिए यास्क की निरुक्ति का उपरोक्त कर कोई भी मनुष्य चाहे जो कुछ लिख कर बड़ी आसानी से उसे भेद कहकर प्रचार कर सकता है साथ ही इसके अधिकांश भाग में बहुसंख्यक पर्याय शब्द रखे गए हैं जहां इतने शुभीते हैं वहां तुम जितना चाहो उतनी शब्द लिख सकते हो यदि संस्कृत का कुछ ज्ञान हो तो प्राचीन वैदिक शब्दों की तरह कुछ शब्द गढ़ लेने से काम हो जाएगा व्याकरण का तो कुछ भय रहा ही नहीं फिर तो रसुल्ला हो चाहे जो सुल्ला हो उसे अपने ग्रंथ में तुम अनायास रख सकते हो इस प्रकार अनेक उपनिषदों की रचना हो गई है और सुनते हैं कि अब भी होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत के कुछ भागों में भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग अब भी ऐसे उपनिषदों की रचना करते हैं परंतु इन उपनिषदों में कुछ ऐसे हैं जो स्पष्टता अपनी प्रामाणिकता की गवाही देते हैं और इन्हीं को शंकर बाद में रामानुज और दूसरे बड़े बड़े भाष्यकारों ने स्वीकार किया है तथा इनका भाष्य किया है उपनिषदों के और भी दो एक तत्वों की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि ये उपनिषद ज्ञान समुद्र है और मुझ जैसा अयोग्य मनुष्य यदि उनके सम्पूर्ण तत्वों की व्याख्या करना चाहे तो वर्षों बीत जाएंगे एक व्याख्यान में कुछ न होगा अतः उपनिषदों के अध्ययन के प्रसंग में मेरे मन में जो दो एक बातें आई हैं उनकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ पहले तो संसार में इनकी तरह अपूर्व काव्य और नहीं है वेदों के संहिता भाग को पढ़ते समय उसमें भी जगह जगह अपूर्व काव्य सौंदर्य का परिचय मिलता है उदाहरण के लिए ऋग्वेय संहिता के नासदीय शुक्तों को पढ़ो उसमें प्रलय के गंभीर अंधकार के वर्णन में है तम आशीत तमसा गूढ़ मग्र इत्यादि जब अंधकार से अंधकार ढका हुआ था इसके पाठ ही से यह जान पड़ता है कि कवित्व का अपूर्व गां्भीर्य इसमें भरा है तुमने क्या इस ओर दृष्टि डाली है कि भारत के बाहर के देशों में तथा भारत में भी गंभीर भावों के चित्र खींचने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं भारत के बाहरी देशों में यह प्रश्न सदा जड़ प्रकृति के अनंत भावों के वर्णन में ही हुआ है केवल अनंत वही प्रकृति अनंत जड़ अनंत देश का वर्णन हुआ है जब भी मिल्टन या दांते या किसी दूसरे प्राचीन अथवा आधुनिक यूरोपीय कवि ने अनंत के चित्र खींचने की कोशिश की है तभी उन्होंने कवित्व पंख के सहारे अपने बाहर दूर आकाश में विचरते हुए बाह्य अनंत प्रकृति का कुछ आभास देने की चेष्टा की है यह चेष्टा यहाँ भी हुई है बाह्य प्रकृति का अनंत विस्तार जिस प्रकार वेद संगीता में चित्रित होकर पाठकों के सामने रखा गया है वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता संगीता के इस तम आशीत तमसा गुढ़म वाक्य को याद रखकर तीन भिन्न भिन्न कवियों के अंधकार वर्णन के साथ इसकी तुलना करके देखो हमारे कालिदास ने कहा है सुचि भेद्य अंधकार उधर मिल्टन कहते हैं उजाला नहीं है दृश्यमान अंधकार है परंतु ऋग्वेज संहिता में है अंधकार से अंधकार ढका हुआ है अंधकार के भीतर अंधकार छिपा हुआ है हम उष्ण कटिबंध के रहने वाले सहज ही में समझ सकते हैं कि जब सहसा नवीन वर्षा गम होता है तब संपूर्ण दिग्मंडल अंधकारा छन्न हो जाता है और उमड़ती हुई काली घटाएँ दूसरे बादलों को घेर लेती है इसी प्रकार कविता चलती है परंतु संगीता के इस अंश में भी बाहरी प्रकृति का वर्णन किया गया है बाहरी प्रकृति का विश्लेषण करके मानव जीवन को महान की महान समस्याएं अन्यत्र जैसे हल की गई है वैसे ही यहाँ भी जिस प्रकार प्राचीन यूनान अथवा आधुनिक यूरोप जीवन समस्या का समाधान पाने के लिए तथा जगत कारण संबंधी पारमार्थिक तत्वों की खोज के लिए बाह्य प्रकृति के अन्वेषण में संलग्न हुए उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी किया और पाश्चात्यों का के समान वे भी असफल हुए परंतु पश्चिमी जातियों ने इस जगह विषय में और कोई प्रयत्न नहीं किया जहां वे थी वहीं पड़ी रही बहिष्जगत में जीवन और मृत्यु की महान समस्याओं के समाधान में व्यर्थ प्रयास होने पर वे आगे नहीं बढ़ीं हमारे पूर्वजों ने भी इसे असंभव समझा था परंतु उन्होंने इस समाधान की प्राप्ति में इंद्रियों की पूरी अक्षमता संसार के सामने निर्भय होकर घोषित की उपनिषद से अच्छा उत्तर कहीं नहीं मिलता यथो तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह मन के साथ भाड़ी जिसे न पाकर जहाँ से लौट आती हैं न तत्र चक्षुर गति न वाक गच्छति नो बना वहाँ न आँखों की पहुँच है न वाणी की ऐसे अनेक वाक्य हैं जिन्होंने इंद्रियों को इस महासमस्या के समाधान के लिए सर्वथा अक्षम बताया है किंतु वे पूर्वज इतना ही कहकर रुक नहीं गए बाह्य प्रकृति से लौटकर वे मनुष्य की अंतर प्रकृति की ओर प्रवृत्त हुए यह प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे स्वयं अपनी आत्मा के निकट गए वे अंतर्मुख हुए वे समझ गए थे कि प्राणहीन जड़ से कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी उन्होंने देखा कि बही प्रकृति से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता न उससे कोई आशा की जा सकती है अतएव बाहर सत्य की खोज की चेष्टा वृथा जानकर बही प्रकृति का त्याग करके वे उसी ज्योतिर्मय जीवात्मा की ओर मुड़े और वहाँ उन्हें उत्तर भी मिला तमें वही कम जान था आत्मानम अन्य वाचो अपनी सद एकमात्र उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो और दूसरे वृथा के छोड़ो उन्होंने आत्मा में ही सारी समस्याओं का समाधान पाया वहीं उन्होंने विश्वेश्वर परमात्मा को जाना और जीवात्मा के साथ उसका संबंध उसके प्रति हमारा कर्तव्य और उसके आधार पर हमारा पारस्परिक संबंध आदि ज्ञान प्राप्त किया और इस आत्मतत्व के वर्णन के सदेश उदात्त संसार में और दूसरी कविता नहीं है जड़ के वर्णन की भाषा में इस आत्मा को चित्रित करने की चेष्टा न रही यह यहाँ तक कि आत्मा के वर्णन में उन्होंने गुणों का निर्देश करना बिल्कुल छोड़ दिया तब अनंत की धारणा के लिए इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं रही बाह्य इंद्रिय ग्राह्य अचेतन मृत जड़ स्वभाव अवकाश रूपी अनंत का वर्णन लुप्त हो गया वरण इसके स्थान पर आत्मतत्व का ऐसा वर्णन मिलता है जो अत्यंत सूक्ष्म है दृष्टांत के रूप में न त्रूर्यो भाति न चंद्र तारकम ने विद्युतों भांति कुतोमग्नि तमेवान अनुभाति सर्व तस्ा सर्विधम विभाति मुंडकोपनिषद संसार में और कौन सी कविता इसकी अपेक्षा अधिक उदात्त होगी वहाँ न सूर्य का प्रकाश है न चंद्र ताराओं का यह बिजली उसे प्रकाशित नहीं कर सकती तो मृत्युलोक की इस अग्नि की बात ही क्या है उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है ऐसी कविता तुम और कहीं नहीं पाओगे उस अपूर्व कठोपनिषद को लो इस काव्य का रचना चमत्कार कैसा सर्वांग सुंदर है किसी मनोहर रीति से यह आरंभ किया गया है उस छोटे से बालक नचकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव उसकी यम दर्शन की अभिलाषा और सबके बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि यम स्वयं उसे जीवन और मृत्यु का महान पाठ पढ़ा रहे हैं और यह बालक उनसे क्या जानना चाहते हैं मृत्यु रहस्य